उन्हें आए गए आनंद घन राशि आए गए आनंद घन राशि बड़ा अद्भुत श्री सबरी का भाव है मामा जी की इस मंच पर बड़ी कृपा रही है इसलिए उनके सबरी चरित्र का भी एक छोटा पद यहाँ अवश्य होना चाहिए सबरी निहारे तेरी बात रमैया प्यारे आ जा रे सवरी आ रे बात रमैया प्यारे आ जा रे आ जा रे आ जा प्यारे आजारे रखया प्यारे आजार कह गए गुरुजी प्रभु कुटिया में आई हैं कह गए गुरु जी में आई हैं जन्म जन्म के जरनी जुड़ी है, जनम जनम की जरनी है। तब ही से लगी चाट ही से लगी रही चाट दरस दिखला जा रे स दिखना जा रे सबरी निहारे तेरी बात रमैया प्यारे आ जा रे सबरी निहारे तेरी बात रमैया प्यारे आ जा रे चाखी चाखी मीठे मीठे बन चाखी मीठे हे प्रियतम मैं आपके लिए एक एक बेर चुन चुन करके लाई हूं चाखी चाखी मीठे मीठे बन खाई गिलनी की कुटिया में आवो रघुराई आवोरा की कु में रघुराई रुरा सरोवर के घाट रमैया प्यारे आ मैया प्यारगल गुहारू तेरी पाट निहार डगल गुहार तेरी पाटन तन मन प्राण चरणन परवा नमन प्राण चरण परवार दुनिया से मनवाऊचार दुनिया से मनवा भक्ति सरसाए भगती सरसारा सवरी नी हार तेरी बात रमैया प्यारे आ जा रे सवरी हार तेरी बात रमैया प्यारे आ जा अखियां बचैन तेरे तरस की प्यासी ना दे दे प्यासी नारायण गुरु वचन विश्वासी नारायण गुरु वचन विश्वासी जीवन के दिन रहता के बचन निभा जा रे वचन निभा जा भगवान चलते हुए आ रहे हैं श्री रघुराज सिंह जी ने कहा है पथिकन से पूछत सप्रेम प्रभु पेख ही पेख सवरी हमारी प्यारी बसे के ही ठो सहज सर्वज्ञ भगवान पूछते हैं सबरी हमारी प्यारी से ही ठो रहे कौन बान बारो नाम कौन बाको हम जासों काम एक मोर है कौन घरी ऐ है जामे नयन निहारियों कब मैं उस भक्ता सवरी को अपने नेत्रों से देखूंगा खे फल सुधा स्वाद सरसो रहे रघुराज जय छिन बिलोकिना बिलोचन सो बीत पलतम कलप करो रहे राम जी रोकर के कह रहे हैं सवरी के दर्शन की प्रतीक्षा में त्रुटुर युवाए थे त्वाम अपश्यताम एक एक पल युवों के सिम वि अब तो ठाकुर जी आए पूछी पूछी आए तहां सवरी स्थान जहां कहां वह भागवती देखों दृघ प्यासे भगवान करें वो भागवती कहां है मैं अपनी प्यासी आंखों से देखना चाहू आए गई आश्रम में जान के पधारे आप राम जी आए और सवरी आश्रम से भग गए का भाव है आए गए आश्रम में जाने पधारे आप ओ आप दूर आप दूर चली क्यों चली गई ऐसा दैनिक भाव भर गया प्रभु कृपा पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहा में नीच सबर कुल में उत्पन्न क्या मैं उनके सामने जाने लायक हूं मैं तो किसी सघन कुंज की ओक में छिप करके उनका दर्शन कर लूंगी दर्शन ही तो करना है मैं सामने जाने लायक दूर चली गई तब ठाकुर जी कह रहे हैं सबरी कहां है सबरी कहा है नेत्र सजल हो रहे हैं और सबरी को पुकार रहे हैं तब थर थर कांपती हुई सबरी दैन्य भाव में भरी हुई सबरी श्री ठाकुर जी के निकट आई क्यों आई ठाकुर जी कह रहे देखो दीघ प्यासे मेरे नेत्र बहुत प्यासे है सबरी के दर्शन के लिए मैं दर्शन करना चाहता हूं जैसी सबरी आई दूर ते शास्त्र करी सभी ने दूर से साष्टांग प्रणाम किया माताओं को साष्टांग प्रणाम विहित नहीं पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम और माताओं को पंचांग प्रणाम माताओं को साष्टांग लोट कर धरती पर प्रणाम नहीं करना चाहिए पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए और पुरुष वर्ग को साष्टांग करना चाहिए पर यहां सभी साष्टांग कर रही है इतने दिन एक सिद्ध गुरु की सेवा में रही और वो ये भी नहीं जानती कि हमें साष्टांग नहीं करना चाहिए पंचांग करना चाहिए अरे ये बात नहीं है सही बात ये है कि सबरी प्रेम में इतनी विभोर हो गई उसे विस्मृत तो हो गया मैं स्त्री हूं या पुरुष देहाध्यास समाप्त तो हो गया और उस भूल होकर उसे अपने देह का अनुसंधान ही है साष्टांग खड़ी की खड़ी गिर पड़ी साष्टांग प्रणाम करें ाम प्रणाम की बात अदिति माता के समय भी है ननाम भूविकायनो दंडवत प्रीति बिह्वला भगवान जब प्रकट हुए अदिति माता के सामने तो ननाम भूवि कायनो दंडवत तो वहां टीचारों ने लिखा है कि दंडवत किया तो अपराध नहीं लगा बोले नहीं प्रीति बिह्वला प्रेम में बिहवल है ऐसी आज सबरी प्रेम में बिहवल होकर साष्टांग पड़ी हुई है राम जी दौड़े और दौड़ करके रबक उठाए लई लपक कर सबरी को उठा लिया रपक उठाए लई और उस कोमल करकंज का स्पर्श होती व्यथा तनु दूर भई अब तनु दूर भई व्यथा इसका अन्वय दोनों के साथ है। राम जी की व्यथा दूर हो गई क्योंकि देखो दृघ प्यासे और सबरी की भी व्यथा दूर हो गई दोनों की व्यथा दूर हो गई रामजी की व्यथा दूर हो गई और सबरी की व्यथा दूर हो गई जब दोनों की व्यथा दूर हो गई तो और अब व्यथा दूर भई तब क्या हुआ बोले नई नीर झरी नैन परेम पासे दोनों के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है रामजी के नेत्रों से भी अश्रुधार बह रही है और सबरी के नेत्रों से भी अश्रुधार बह रही है न रामजी सबरी से कुछ बोल पा रहे हैं न सबरी रामजी से कुल पा रही है क्यों कहते परे प्रेम पासे है चौसर बिछी वही है और प्रेम के पासे फेंक रहे हैं और सवरी भी प्रेम के पासे फेंक रही है प्रेम पासे पड़ रहे, है। रहे हैं दोनों प्रेमी खेल रहे हैं प्रेम का खेल और प्रेम के पासे छोड़ रहे हैं पर यह जीत इसकी है अजित की जीत नहीं है अजित की जीत नहीं है यहां जीत सवरी की है यहां अजित की जीत नहीं सवरी के प्रेम के पासे में श्री ठाकुर जी बिख गए भगवान ने बैठे सुख पाए ठाकुर जी हार गए ना इसलिए पहले ठाकुर जी बोले कहा मैया रोती रहोगी बैठने के लिए भी नहीं रहोगी तब समाधि भंग हुई भीतर गई सुंदर मृग उठा के लाई है मृग चर्म बिछा दिया श्री ठाकुर जी बैठ गए बैठे सुख पाए श्री किशोरी जी के विरह का कष्ट भी भूल गया बैठे सुख पाए फल खाए कह सराहे फल खाए कह सराहे सराहना कर रहे हैं और कहे बेई कहो कहा मेरे मग दुखना से हैं हे सबरी जी आपके दर्शन से मेरे मार्ग के जितने कष्ट थे वे सारे कष्ट दूर हो गए सबरी देखी राम गृह आए सबरी राम गृह आय के बचन समझे जिय भाये मुनिके बचन समुझि जे सरस जलोचन बाहु बाू विशालाषाल जटाम पुत सेर उर्पन जटाम उर्वन श्याम गौर सुंदर दो भाई आओ तो भाई दो सरी परी चरण लपरा परी चरण लबरा प्रेम मगन मुख बचन आबा मन बचन ना पुण्य पुण्यपद सरोज शिरुनाबा पुणिपुण्य पद सरोज सिनावा सादर जल ले चरण प्रकार चरण प्रकार पुनी पुनी हा पुनी सुंदर आसन बैठा रे कुंदर आसन ब श्री राम जी के वनवास की लीला के प्रसंग में चरण पखारने वाले दो ही भक्त हैं एक तो श्री केवट और दूसरी सबरी यह सौहार्य किसी को प्राप्त नहीं और हम तो कहेंगे केवट ने तो कुछ मनुहार भी की पर सबरी के आगे तो ठाकुर ऐसे बिक गए एक शब्द बोल ही नहीं सके सबरी जो कर रही है ठाकुर प्रेम के अतंत्र हैं हम भक्त पराधी लोग सबरी कठोता लेके आई है तो रामजी ने दोनों चरण पधार कर कठोता में रामजी खड़े हो गए तू तो जितना धोना चाहे धोले ले सबरी ने जल से चरण पी तो ही है वस्ता सवरी ने अपने प्रेम जल से श्री राघव के चरणों का प्रक्षायन किया है कन्न मूल बल सुरस अति दिए राम कहान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार एक गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर पद है सवरी थारा मीठा ला गैरी सवरी थारा मीठा ला गैरी बोर ही कहते हैं क्या बेर को गुजरात में बेर को बोर कहते हैं ऐ गोस्वामी जी का पद सबरी तारा मीठाला गैरी बोर सबरी तारा मीठाला गैरी बोर इन बोरन में अतिमी छे इन बोर में जिनकी खाड़ी जिनकी खाड़ी कौ सवरी तारा मीठा लागेरी गो सवरी तारा हैं मैया वो, वो ज़्यादा स्वादिष्ट हैं जो कटे हुए हैं अर्थात जो तेरे चखे हुए हैं और सबरी तो यही सोच रही है सुग्गा जिनको काट गया पर साधारण सुग्गा नहीं ये राम नाम रटने वाली सुकी सबरी जिस काट गई है सबरी के अधर का दंत का स्पर्श जिससे हो गया है वो फल ज्यादा मीठा है शबरी हमें अपने बचपन की याद आ रही है कब हूँ कमैया हम ले कब हूँ कमैया हमें ले दे बचपन में मैया भी हमको खरीद कर बेच देती थी कबहू कमैया हमें ले देती मैया हमें ले दे इन स्वाद क्छू और इन में स्वाद कर सवरी थाराला सब भी भी खात सराहत दो भैया खात सराहत दो भैया कौशल राज पीछो कौशल तो राय किशोर तुलसीदास प्रभु की करुणा तुलसीदास यह प्रभु की करुणा तुलसीदास यह प्रभु की करुणा तुलसीदास प्रभु की करुना ये बसो नी भोर ये भोर सगरी थारा मीठा लागे कीजिए जिएलाहारी पत्ताहारी दूधाह जलाहारी पवनाहारी महात्मा वो तो सब हाथ धरे बैठे रह गए जो सबरी को खरी खोटी सुनाते थे और तो राम जी सबरी के यहां पहुंच गए बोले ये क्या हुआ ना जलाहारी के आना फलाहारी के आना दूधाधारी के यहाँ भी यहां चले गए कैसे भगवान है भजन करने वाले ऋषियों को भगवान की भगवत्ता तो संदेह हो गया हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्त जी कहते थे भक्त की महिमा न जानने का ये परिणाम है। तब सारी साधना हो गई कोई महात्मा तो बोले बोले ऐसे लक्षण न होते तो अयोध्या में क्यों न रहते ऐसे लक्षण थे इसलिए तो गद्दी नहीं मिली जंगल में भटकना पड़ रहा है लेकिन है तो भगवान क्योंकि वेद शास्त्र ग्रंथों में लिखा लिखाई भगवान है तो है भगवान चलो हो या न हो इतनी बात तो पक्की है कि अहिल्या उद्धार इन्हीं की चरण रज से हुआ तो हमें कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं हमारा तो सरोवर का जल ठीक हो जाए दलित अभिमान ऋषि तो सोच रहे थे हमारे यहां आएंगे अपने जल के सुधार की को लेकर और कोई इच्छा नहीं इसको लेकर वे सबरी के आश्रम पर पहुंच गए राम जी देखा तो उठकर खड़े हो गए करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में जल को सुधार कैसे कीजिए आवत हैं सुने बनपंथ रघुपथ कहूं आवे जब कहें या को भेद कह दीजिए इतने ही माझ सुनी सबरी के बिराजे आन गयो अभिमान उनकी सारे तपस्या त्याग अभिमान चला गया और चलो पग लीजिए चलो भगवान को जाकर दंडोद करें कारा रीत कर दो अब आए तो सही पर कैसे करे आए खुनसाए खुनसाय खुनसाए साय मैंने गुस्सा करके कहा यहां आके बैठे हैं हम लोग पलक पांवड़े बिछा के तैयार बैठे हैं स्वस्थि वाचन करने के लिए सब तैयार करें हमारे ब्रह्मचारी विद्यार्थी और उनकी गंधाक्षत पुष्प उनको अच्छे नहीं लगे इसलिए यहां आ गए हम नहीं चलेंगे राम जी बोरे आपके यहां भी जा सकते हैं पर जैसी प्रतीक्षा सवरी में मेरे आगमन की है वैसी प्रतीक्षा आप लोगों में नहीं आपके क्या भी आ सकते हैं महाराज हम तो समस्या के मारे एक विपत्ति का बीज तो मतंग ऋषि ने बो दिया इसको यहां रख लिया दूसरे इसके अपराध से सरोवर का जल शुद्ध हो गया हम लोगों को बहुत परेशानी होती है और आप भी आकर इस पर ऐसे रीज गए कि यहां बैठकर आप इसका आतिथ्य ही स्वीकार नहीं करें कन्दमूल फल खा रहे हैं ऐसा काम अयोध्या में करते तो हमें पक्का विश्वास है तो पंचायत होती ब्राह्मणों की और आपका जाति से बहिष्कार हो जाता भगवान बोले मतंग जी का बिहकार तो तुम लोगों ने कर ही दिया था सबरी का भी कर दिया इसी पंक्ति में हमको भी गिन लो जो मेरे भक्त की महिमा न समझे ऐसे समाज मुझे रहने की आवश्यकता नहीं कलिकाल की घटना है भक्त चोखा मेला जिनका चरमकार कुल में हुआ था उनका तिरस्कार पंडरीनाथ के पुजारियों ने किया तो भगवान ने भीतर से कर लिया और भगवान ने कहा कि मेरे भक्त चोखा मेला को कंधे पर विराजमान के लाओगे तो भूलेंगे अन्यथा मेरे दर्शन के द्वा सदा द्वारा के लिए बंद रहेंगे और कलिखट की घटना है भक्त मेला को बिठार करके पुजारी लाए हैं तब भगवान ने पंडरी जी ने अपने मंदिर का द्वार खोला है और सबके देखते देखते पूजाओं में भर करके चोखा मेला को हृदय से लगाया बोले आपको तो सरोवर का जल सिद्ध कर दो भले चाहे जो कुछ कहो सरोवर का जल शुद्ध कर दो राम जी ने कहा चलो सरोवर तो पहुंचे ब्राह्मण तो हम आप सब आपके में होनी चाहिए। तो छत्री हमारे चरणों में सामर्थ्य कहा से आए तो सामर्थ्य तो आपके चरणों में है आपके चरण से अहल्यात करी अरे बोले वो भी गुरु चरण रज की महिमा थी नाम हमारा हो गया काम विश्वामित्र बाबा का हमारा काम है भला मैं ऋषि पत्नी को अपनी चर्रज दू ये कैसे संभव होता वो तोड़ब लीला विश्वामित्र जी की थी आप लोग आप लोगों ने अपनी त्याग तपस्या का अपनी सामर्थ्य का परीक्षण किया अरे महाराज परीक्षण तो नहीं किया अब सब सब खड़े हैं मंत्र भगवान कह रहे हैं आप लोगों में से जो सबसे बड़ा तपस्वी हो वह अपनी परीक्षा करके देखे सब बहुत देर तक खड़े रहे अंत में एक महात्मा ने साहस बटोरा डर इसलिए लग रहा था कि हम कूदे सरोवर में कहीं जल नहीं हुआ तो होगी इसलिए सबको डर लग रहा था पर एक महात्मा ने साहस किया हंस करके धड़ाम से कू पड़े और बदबू आने लगी बेचारे निकल के बाहर खड़े हो गए जैसे कोई बेतरणी से निकला हुआ जीव हो ऐसी दशा उनकी बहुत लज्जित होकर खड़े थे महाराज हम आखिर को जीने हम कहा शुद्ध कर सकते हैं आप ही शुद्ध कीजिए राम जी बोले चलो लोगों की आज्ञा है तो हम भी परीक्षा करते हैं राम जी ने जैसे ही सरोवर में चरण डा वो कीड़े और मोटे मोटे हो गए आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों हुआ राम जी भक्ता सवरी की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं कोटी विष्णु सम पालन करता विष्णु सम करता राम जी हैं तो उन कीड़ों का विनाश काहे को मार वो सब बहुत लंबे लंबे और उन्नति हो गई उसके जल में उसकी विकृति और अधिक बढ़ गई लोग बोले अरे अब तक तो हम लोगों को विश्वास भगवान है अब ये परीक्षा में भी फेल हो गए अब तो लगता है ये पता नहीं कैसे भगवान है कैसे अहल्या का उद्धार हुआ होगा पता नहीं अंत में विषय कहा महाराज हमें समझ में नहीं आ रहा आपकी लीला आप, आप हमको तो स्पष्ट कह करके बताएं भगवान ने कहा मैं ब्रह्मणी हूं भक्तवत्सल वत्सल हूं शरणागत वत्सल हूं अनंत मेरे नाम है पर मेरा भक्तवत्सल नाम सर्वोपरि है मैं भक्तों से जितना प्रेम करता हूं उतना किसी से प्रेम नहीं करता ये सबरी के तिरकार का फल है जो इस सरोवर की ये दशा हुई है भक्त के तिरस्कार के कारण तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए पाप बढ़ गया और इन पाप भक्तापराध जन्य पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य मेरी आराधना उपासना में भी नहीं और इसका परिणाम तुम लोगों को घोर नरक में भोगना पड़ेगा सुनते ही ऋषि रोने लगे बोले महाराज बोले तुम मतंगजी की महिमा नहीं जानी तुमने सबरी की महिमा नहीं जानी उसी का ये परिणाम है सारी समस्या तुम्हारी निष्फल हो गई और भक्तापराध के कारण तुम्हें अधपतन की ओर जाना पड़ेगा अधपतन तो हो गया तुम्हारा वैचारिक पतन है बोले महाराज अब प्रायश्चित बताओ प्रियादाशी स्पष्ट लिखते गहो पग भीलिनी के सवरी के नहीं कहा राम जी ने क्या कहा गहो पग भीलनी के आप लोग मेरे चरणों में न गिरे भीली के चरणों में गिने क्योंकि भगवान ने जय दुर्वाशाह जी को कहा मेरा अपराध होता तुम्हें क्षमा कर देता तमुपई ही महाभागव साधुनांच परायणम